बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन सामूत बिंदवनमनोहर वंचाकूवश कृपा सिन्दुवश पतितान पानेभ वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लघयत गिरी यहां बंदे परम आनंदमाधव वृंदाई तुसीदे वै पिया वै केशवश कृष्णभक्तिपदेदेवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर छतम देवी सरस्वती व्यास तथो जो मुदीर संकर्तने कथोपदेशौरीयपत्र प्रकाशने भक्ति गुरभक्तिक्त भक्ति प्रमोदा जगोदरण्य धैय सदा पिभवग्नमोह तेस्प शिवभरचनु तम शरण्य भीताति हम पनतपालीपूत महापुरुषते महापुरश ते चरण तैक्ता दुस्तज जलक्षम धर्मीष्ट अर्जसा जदगा दैत्यपिं वधा वो वंदे महापुरशते चरण यम छटाया स्फुरी किमें बोवधु स्वर्शी पूर्णनुराग्र सगरसारूर्ति कामि कदा कृपा कर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद श्रियात गदाधर भक्त विन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलित तो भुजौ कन का संकेतनकर कमलायताक्ष विषाम बरो द्विजरो जुगधर्म पालो वंदे जगत करो करौ करुणाबतारौ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे संसार दुख जलधपति सका क्रदीन क्रमकवलिकस दुर्वासनागरत निराशयस चैतन्य छो मम दवलबन संसार दुख जलधाक्रमकिकित दुर्वासनागरत निराशयश्च चैतन्य चंदो ममो दे पदलम्बनम शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं परम प्रेमास्पद भगवान इनको अपना सेवा में लगाना नहीं चाहिए परम प्रेमास्पद जो भगवान है तमाम जगत का एक ही संपत्ति है तमाम जगत में संपत्ति एक ही है वो संपत्ति है साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान इनको अपना सेवा में नहीं लगाना चाहिए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौबा जी ने बताएं जब भी गीता में भगवान जी बताएं आप लोग देवता अलग अलग देवता का अर्चन करते हों ये सब जो पूजा पाठ करते हों सब करते हों इसका पीछे एक ही कारण है आपका जो अतृप्त वासना जो वासना पूर्ति नहीं हुआ है वो वासना पूर्ति करने के लिए आप एक, -एक सर्व भगवान का जो है भगवान से ही आया है सब देवता लोग अलग अवस्थान कुछ नहीं है तीन लोगों का अर्चन करते हों गीता में भगवान जी बता दिए जे ये सब जो है ये अविधि पूर्वकम ये जो अर्चन करते अलग अलग देवता का कई गणेश जी का पर अर्चन करते कई शंकर का शंकर जी का अर्चन करे कोई देवी जी का करे अलग अलग भाव लेकर पूर्व जो भाव है उसी लेकर एक एक देवता का अर्चन करते हैं ये तो इसलिए करते हैं कि अपना अपना कामना पूर्ति हो जाए लेकिन भागवत का चर्चा ना होने का कारण प्रमाण अमलम जब प्रमाण अमल प्रमाण श्रीमद भागवत जी महापुराण श्री चैतन्य महाप्रभु का मन मन का जो सिद्धांत हो जो भाव है सिमन महापहोर मतम इदम तत्रा अदरो न पर तत्र आदरो न अपर दूसरा कोई वस्तु में आदर नहीं होता जो वैष्णव होते हैं जो विशेष करके श्री चैतन्य चरण कमल का मकरंद मधु शायत पान किए या तो चैतन्य चरण कमल का जो मधुप है जब तो वैष्णव लोग हरवदा चैतन्य चरण कमल का मधुपान में मत्व है इन लोगों का संग जो किया है उनका लिए तो ये कोई कभी वो कर नहीं सकता ये संभव नहीं है श्रीचैतन्य पदाभुजो मधुपेभ्यो नमो नम कथंचआश्रयाद जेसा सा ओपी तद्गंधवा भवेद श्री चैतन्य महाप्र का जो चरण कमल है ये चरण कमल में जो सायत है मधु मधु का सौगंध के द्वारा आकृष्ट होकर जितना सारे भृंग मधुपो मरमराते हैं आके महाराज ये सब गुरु वैष्णव का चरण का जरा सा भी संग हो जाए तो उसका लिए आर यह सब संभव नहीं होगा बार एकदम मन लग जाएगा उसका रुचि नहीं होगा सबसे बड़ा बात है रुचि नहीं होगा संभव नहीं सिर्फ कृष्णदास कुबिराज गोस्वामी इतना तक बताए जे सा ओपी तदगंध भाग भवेत एक कुत्ता भी हो एक कुत्ता भी हो तो वो भी अगर चैतन्य महाप्रभु का जो चरण कमल का भृंग है जो साधु गुरु वैष्णव चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का आस्वादन करते उसको मनाते हैं संकीर्तन के द्वारा उनका चरण कमल का वास्तव अर्चन करते हैं पूजा उतारते हैं ये सब कोई एक एक महात्मा का संग महात्मा का संग हो जाए तो एक कुत्ता भी चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का जो सौगंध सौकर्ज से आकृष्ट हो जाए ये कोई हम गप बताने नहीं बैठे शिवानंद सेन का जो कुकुर है इसका बारे में आपको जानकारी है चैतन्य चरित्र में तो जो पढ़े हम इसका बारे में तो जाएंगे नहीं चर्चा करें चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल में पहुँच गए वो कुत्ता बात क्या था शिवानंद सेन अपना वो उसको ये आप अगर बोलोगे महाराज वैष्णव लोग कुत्ता को इतना आदर देते हम भी रखेंगे ये नहीं इसमें सिद्धांत तो ये हैं वो जो कुत्ता आप देख रहे हो उसका ऊपर शिवानंद का वो जीवात्मा को विशेष कीपा किया आपका तो कृपा करना संभव नहीं तो उसमें बंधन हो जाएगा तो शिवानंद सेन का क्षमता है ये कुत्ता को एक बिल्ली को भी कीपा करके चैतन्य महापो चरण में पहुंचा देना ये इनका काम है लेकिन इसका नकल नहीं करना शिवानंद सेन ने सोचे कि ये इसको लेके चैतन्य महापो के, के चरण में दर्शन कराएंगे चल कुत्ता को लेके के बीच में रास्ते में जब भिक्षा आदि करने के लिए गए तो जितना सारे भक्त लोग हैं प्रसाद हो गया था और शिवानंद सेन आने का टाइम लगेगा और उस वो सब प्रसाद पा लिया उनका प्रसाद रखा हुआ है लेकिन कुत्ता को देने के लिए भूल गया शिवानंद सेन आके पहले ही प्रसाद पाने का पहले पूछे क्या हमारा वो जो कुत्ता है कुकुर प्रसाद पाया बोले महाराज ये तो बड़ा भूल हो गया उसको तो प्रसाद नहीं दिया तो ढूंढते फिरे तो कुत्ता नहीं मिला कहाँ गया परेशान हो गए बाद में जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो बंग्लादेश से बांग्ला सारे भक्त लोग इकट्ठा होकर रथ यात्रा का टाइम में चौमासा मनाने के लिए वहां जाते थे वहां जाके फिर चैतन्य महाप्रभु का साथ भक्त लोगों का साथ आनंद की बार कहां दुनिया है महाराज ये सब करके फिर चौमासा का बाद आते थे तो जाने का टाइम में कितना टाइम लगता है नवद्वीप से चल फिर नव पूरा पूरी से पुरुषोत्तम नाम नीलाचल पहुंचो और बच्चा है बूढ़े भी है बूढ़ी भी है कितना सारे है, और बहुत मैया भी है कोख में बच्चा है इतना छोटा सब लेके चलती है ये सब जाने में लग जाता है कितना टाइम मैं हिसाब लगाओ 600 किलोमीटर साढ़े छः किलोमीटर होगा नवद्वीप से पूरा तो जाने में कितना टाइम लगे और चौमासा उधार किया आने में कितना टाइम लगे तो महाराज वो जो संसार करे वो संसार कैसा संसार है वो संसार कैसा संसार है जिसमें जिसमें ये प्रभु का सेवा में पूरा जीवन जिंदगी निछावर कर दिया पूरा उसका अपना बोल के कुछ है नहीं अदित तो गोसाई का संसार शिवानंद सेन का संसार श्रीनिवास सिनिवा, श्रीनिवास आचार्य जी का संसार एक ही हमारा संसार है बड़ा माजे का संसार है और जो भी जितना टाइम चैतन्य तो महापू नीलाचल में रहते थे और विरह का जो जंत्रणा हैं उसके मारे रोते थे हा प्रभु हा प्रभु जितना मास अपना अपना जो आश्रम में रहते थे उस समय में विरह का मारे ऐसा हालत होता कि प्रभु सामने आ जाता अर्थात मेरा कहने का मतलब है प्रभु से विच्छेद कभी भी नहीं, नहीं लोग क्योंकि गौरीय दर्शन में यह है जितना आपका अंदर में विरह जंत्रणा होगा उतना ही आप भजन में सक्सेसफुल हुए अगर सेपारेशन अनुभव नहीं होता है अर्थात विरह जंत्रणा नहीं अनुभव होता है तो आपका भजन हुआ नहीं कुछ अंतर में जलन होगा कहा है गुरु वैष्णव कहा है भगवान कहा है हरिकथा ऐसा जो विरह यंत्रणा है ये जो ये जब होगा तब सोचो कि आपका भजन बन गया और शिवानंद सेन सारे भक्तों का साथ जब कुत्ता नहीं मिला जब चैतनम पर चरण कमल में नीलाचल क्षेत्र में पहुंचे गंभीरा मंदिर में जाके आश्चर्य देखे वहाँ देखे वही कुत्ता वहाँ चैतन्य महा वो टीले पे बैठ उसको नारियल का जो सूखा है बोले ऐसे दे रहे और बोलते बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ऐसे बोलो कृष्ण राम महापो बोलते हैं वो देखे तो एकदम पागल हए वही कुत्ता कैसे पहुंच गए या उसको तो रास्ता पता नहीं कुछ नहीं है वो पहुंच गए या चैतन्य महापो उसको कीपा कर रहे हैं क्यों शिवानंद का संबंध शिला भक्तिवल्लभ तृत्मा का संबंध अका पक्का है तो ठाकुर जी आपको ठुकराएंगे नहीं बी केयरफुल अबाउट दैट नाटक मत करो अगर गुरु वैष्णव का साथ संबंध है तो ठाकुर जी किसी भी हालत से आपको फेंकने फेंकेंगे नहीं ठुकराएंगे क्यों शास्त्र के ये वचन है आश्रय लैया भजिए तारे कृष्ण नहीं तेजे आर सब मरे कारण आश्रय लिया कि नहीं जो करेगा गुरु जी करेगा मरे बचे जो कुछ हो वो गुरु जी करेगा ऐसा विश्वास जब हो तब तो गुरुचरण में प्रेम है नहीं तो अभी बात ये है ये जो देवता अर्चन का बात है भागवत में खुल्ला कुल्ला बता दिए ये हम वो कॉलोनी में भी, भी बात किया था वही पेट्रोलियम का कंपनी है गोविंद मंदिर में वहाँ भी बात किया था ठाकुर जी का में भागवत जी महापुराण में पूरा वहाँ दिया हुआ है अकाम सर्वका काम वोक्ष काम उदारधि अकाम सर्वकाम वोक्षकाम उदारधि तीव्रेन भक्ति पुरुषम परम सर्व पुरुष बा सर्वकाम वोक्षकाम उदारधी है आर क्या करे उदारो धी ये बात को पॉइंट को भूलना नहीं अका उसका कोई कामना नहीं या तो सर्व काम पूरा कामना सुना है अकाम सर्व काम हो वोक्ष काम भी है मोक्ष काम तो गोरिया मठ का है नहीं साजुजो लॉ तो मुख्य मांगने में घिना घृ घिना लज्जा घिना भाई मोक्षों का बारे में ठाकुर जी पूछे तो वैष्णवों का लज्जा घिना भय तीन होता है अब मोक्ष क्या करेंगे हम विशेष करके ये सब क्षेत्रों में ये सब श्लोक का व्याख्या होना चाहिए क्यों भले मुख्यों में क्या विशेष है मोक्षो है औत्यांतिक दुख का निवृत्ति जब गुरु वैष्णव लोग दुख है ही नहीं तो उसका मुक्ति कैसे मांगे गीता में बहुत चीज बोलने को इच्छा होता है लेकिन समय नहीं हुए गीता में भगवान वहाँ आप देखोगे जो गीता में एक श्लोक है उसमें भगवान भक्तों लोग बोलते हैं वहाँ क्या श्लोक भूल गया वो दुखों से पार करने के लिए जो श्लोक बोला को याद आ जाएगा अभी तो उसमें विश्वनाथ चकवर्ती बार टीका लगाया भक्तों लोगों का कोई दुख तो है नहीं जो परित्राणाए साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम अरे साधुग्रंथो तो परित्राण नहीं चाहते उसका तो दुख नहीं है वो तो प्रेम में भरपूर है तो परित्राण किस बात का तो विश्वनाथ चक्रदेव सुंदर टीका में लिखे है परित्राण जो विषय इधर बताया गया वो है बिजनार नबो बिजनार नबो मैंने ये दुख जो आपका साथ विरह का जंत्रणा का सागर जो है विरह का सागर में जो अभी पड़े हुए हैं इससे उद्धार मानते विरह का सागर अर्थात ठाकुर जी कृपा करके प्रसन्न हो जाए सामने आए थोड़ा कीपा करे उसी विरह जंत्रणा का जो सागर है उसी से परित्रणा साधु नाम तो परित्रम साधु तो सोचते नहीं कुछ समस्या ही नहीं तो ये सिद्धांत तो है और अकाम सर्व कामों व मोक्ष कामों में मोक्ष कामना नहीं है मोक्ष कामना मतलब अत्यांतिक दुख का निवृत्ति और अत्यंतिक दुख का निवृत्ति और शंकर संप्रदाय में विशेष करके ये जोन में जो मायावाद सिद्धांतों खंडन करने के लिए गुरु वैष्णव आते थे परम पूजा महाधव गोसिंह महाराज जी का भी करुणा इसलिए है बेचारा ये लोग शुद्ध भक्ति तो है नहीं ठाकुर जी को ऐसा मायामय मानते हैं उसको लीला माया मानते हैं ठाकुर जी को माया मानते हैं विग्रोह का स्वरूप नहीं मानते इसको भक्ति तो नहीं होगा आज जब तक भक्ति नहीं होगा उसका मुक्ति कैसे होगा मंगल तो मुक्ति मतलब गौरीय मुक्ति गौरीय सिद्धांत में स्वरूपेण व्यवस्थिति थी, थी मुक्ति अर्थात हम कृष्ण का दास है दासी है ये अनुभव हो जाए इसको वाला वास्तव मुक्ति तो इसमें एक बात है सेव्य सेबक और सेवा तीन चीज है गुरु का साथ वैष्णवों का साथ भक्तों का जो संबंध है शिष्यों का जो संबंध है ये नित्य है लेकिन मायावाद सिद्धांतों में ये नहीं है गुरु जी को तब तक हम पूजा करेंगे जब तक हमारा औद्वैत तो सिद्धि ना हो जाए समझा मेरा बात तब तक हम पूजा करें और हो गया बस अहम ब्रह्मस्म कौन गुरु कहाँ गया और शिष्यों का आगे को ठिकाना नहीं यह है मायावत सिद्धांत तो। लेकिन हमारा गुरु का पूजन हमारा गुरु का चिंतन ऐसा नहीं है गुरु जी का नित्य स्वरूप विराजमान है शिष्य भी नित्य नित्यकाल गुरुचरण का पूजन करेंगे और पूजा नामक जो विषय है वो भी नित्य है पूजा जो क्रिया है वो भी नित्य है समझा मेरा बात तो गुरुचरण नित्य है गुरु का दास नित्य है और गुरु का जो दास है उसका जो सेवा जो वही भी नित्य है लेकिन मायावाद सिद्धांत में ये सिद्धांत तो नहीं है वो बोलते हैं जो जब सिद्धि हो जाए हमारा और गुरु भी नहीं रहे और कौन सी भगवान हम ब्रह्मस में ब्रह्मी तो ब्रह्म बन गया तो आस्वादन आस्वादक आस्वादन क्रिया असाधवस्तु मेरा समझा मेरा बात आसाद दो वस्तु टू बी टेस्टेड हमारा भरत जी भरत भरदराज जी है ना वहाँ भरदराज जी रहते हैं ना कहाँ रोपर में ए, है रूपर में भरत जी एक दिन आज से बोला महाराज ये क्या है प्रोमियो क्या है प्रोमियो प्रोमियो किसको बोलता है बहुत सब बार बार सुनते हैं प्रोमियो है हम बोले महाराज एक बात में बोले बोले सीधा आपको समझ में आया बोला बताओ एक शब्द में बताओ टू बी प्रूव्ड जो प्रमाण करना है हमको वो प्रोमेय <laughs> तो गौड़ पूरा दर्शन में जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो दशमूल दस, तत्व रचना किए हैं अनोखा दशमूल तत्व चैतन्य चरत का दशमूल दशमूल तत्व क्या है भाग श्रीमद गीता का दसमूल तत्व क्या है दस श्लोक उसमें संबंध विधि प्रयोजन इत्यादि लेकर अल्टीमेटली प्रमाण करना जो कृष्णो और कृष्णो प्रेम छोड़कर जीवों का कुछ नहीं इसी सब प्रमाण को चैतन्य चरित मित्र को दस श्लोक श्रीमद्भागवदगीता का दस श्लोक श्रीमद भागवत जी महापुराण का दस श्लोक वेद का दस श्लोक उपनिषद का दस श्लोक समझा मेरा बात बड़ा मजे का किताब है लेकिन ये आपको समझ में आए तब ना बहुत कठिन इसमें माँ भक्ति मीन टाको सुंदर श्लोक बताए आमना याह तत्यम हरिमीह सर्वशक्तिम रसाधिम कभी समय मिले ये सब चर्चा करे एक साथ सब होगा नहीं सब खिचड़ी बन जाएगा तो वहां टू बी प्रूव्ड प्रमाण करना है कि कृष्ण छोड़कर और कुछ नहीं है जो अब अलग अलग दर्शन आपका अंदर में बने हुए हैं, ये ही एक किस्म का माया है ये माया है भगवान छोड़कर और कुछ है ही नहीं दुनिया में तो वो जो आपका आस्वादन और अस्वाधन अस्वादक अस्वाद्दो सामने आपका एक सुंदर मिठाई रखा हुआ है रसगुल्ला नवद्वीप का रसगुल्ला रखा इतना बड़ा है राजभोग और जो रखा हुआ है वो र, वो तो रखा हुआ है और उसका अगर ध्यान करते रहोगे तो आपको तो आस्ाधन नहीं मिलेगा उसको उठाना पड़ेगा जबन पे दो तब तो आपको मीठा लगेगा कैसा कैसा है तो तो ये वो आस्न योग्य है इसको आस्वाधन करना है हमको हम आस्न करने वाला देख रहे हैं आसादन रकम नामक जो क्रिया तीनों एक जात मिलन हो जाए तब उसका रस का पुष्टि होगा समझा मेरा बात ये तीन बड़ा बड़ा इंटरनेशनल होटल जो है वहां टेस्टर रहता है टेस्टर उसका तंखा है 60,000 हजार सत्तर हजार रुपया ओ सि जो आदमी आएंगे उसको जो रसोई करके बना के देंगे उसका टेस्ट कैसा हुआ है ओ सि जवान पर देखेगा ऐसा देखे हुआ है उसका मायना है ऐसा समझा मेरा बात जो टी चा चाह चायें हैं ये तरह तरह का चाय आएगा बीस किस्म का चाय आएगा एक एक आदमी वो बीस किस्म का चाह से चुन चुनकर टेस्ट करके बताना फेक हो। ए, ये सब फेंको ये ये चाह लाना है ये चाह हमारा इधर बनेगा जो ये जो टेस्टर है इसका तंखा है साठ सत्तर हजार रुपया समझा मेरा बात तो गौड़ी पुस्तम जो आस्वादन है उसका तनखा कितना होगा <laughs> क्या असाधन है वो लोग तो जर जगत का आसादन करते हैं, लेकिन इसका जो आसादन है तो बोलना ही नहीं क्या बोलोगे आप रसोमय भगवान जिसको उपनिषद में बोला गया रसो वैश वो मान निश्चित में निश्चित परिमाने कृष्ण छोड़कर और रस बोल के कुछ है ही नहीं तमाम दुनिया में जो रसों का विस्तार हो रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली All coming from श्री कृष्ण द ओनली सोर्स तमाम दुनिया में जितना सारे रस है हम काल भी पुरुषों भी चर्चा किए थे बिना रस आप जी चाहोगे जीना चाहोगे कोई प्राणी भी जीना चाहे कोई कीड़े मकोरे उसका भी रस मिलता है नहीं तो जिया जीने का कोई इच्छा ही नहीं होगा तो यह जो रस है ये जो रस है हमने बताया जड़ का रस अपराकृत रस का विकृत प्रतिफलन ये असली रस नहीं है धोखेबाजी में आप हो आ, असली रस जो है वो उधर है लेकिन जो भी है असली रस है नकली रस है जो कुछ भी है सब आता है कृष्ण से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब आता है कृष्ण से तो ये जो आस्वादन का विषय है एकमात्र गुरु वैष्णव छोड़ इतना आस्वादन करने वाला है नहीं क्यों भगवान श्री कृष्ण रसो में एकमात्र रसो वही वही मन निश्चित तो में वो कृष्ण शुरू उसका साथ जो आस्वादन होता है प्रेम का आस्वादन प्रीति प्रेम सेवा करके जो मजा है ये कब आप चखोगे जब चखोगे तो आप छोड़ नहीं सकोगे संभव नहीं है ये जो सिद्धांत तो हमने पहले शुरुआत में बताए थे जो गौड़िया मठ में गौरी सिद्धांत में विचार ये है जब तक अब भगवान गुरु विष्णु के लिए आपका अंदर में विरह का अनल विरह का आग नहीं पैदा होगा तो आपका भजन नहीं हुआ सिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर हम भागवत चर्चा में भी ये करेंगे जब समय मिले शिल सरस्वती ठाकुर जी ने बताए शिल माधवेन्द्रपुरी जी का एक श्लोक काल हम कथा में बताए थे माता बुद्धपुरीपाद जी शरीर छूटने का समय रोते हुए ये श्लोक को बार बार दोहराते थे अय दीन दयात नाथ अथुरा नाथ कदावल कश्य हृदय तदलोक कातरम है ये जो श्लोक है ये हमारा गौड़ा हम ये सब सारे आदमी रहेगा दूसरा संप्रदाय का, का तब तो इसका चर्चा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा बहुत अक्केलाएगा अगर ये श्लोक हमारा जिंदगी को हमारा हृदय को स्पर्श नहीं हुआ हम गौड़िया मठ का बोल के परिचय देने का कोई अधिकार हमारा नहीं है। बस ई श्लोक में राधा रानी का जो वाणी है ये राधा रानी का वानी चैतन्य चैतन में तो हमें लिखा हुआ है राधा रानी का ही जवान से निकाला था और कैसे कैसे राधा रानी का यो जवान से निकाला हुआ ये वाणी माधवेन्द्रपुरपाद जी का जबान पे आ गया लिखा हुआ है उदा सिद्धांत राधारानी का बानी है कैसे लिखा हुआ है तत्कृपा माधवेन्द्र जी का जबान पे उतार आया ये माधवेन्द्रपुर जी का ये जो श्लोक है ये राधा रानी का ही अंतर का भाव है जब ये आमक हमको स्पर्श नहीं करे तब तक हमारा अब व्यतिरेक अन्नय व्यतिरिक रूप में नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट बताना पड़ता है नहीं तो भजन कैसे करें? अगर अंधेरा पता नहीं चले अंधेरा जब पता चले तभी रोशनी जो लाइट का रोशनी का जो महिमा है तो पता चलेगा अंधेरा बिल्कुल नहीं है तो अंधेरा नहीं है तो उसका फर्क आपके सामने नहीं आएगा अंधेरा को देखो देख के अंधेरा है तो कोई कोई आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है महाराज ऐसा क्यों बोलता है इसलिए बोलता है महाराज धक्का देके उसको अंधेरा देखा दे देख दे, दे, अंधेरा ये रा इधर देख ले अंधेरा फिर इधर चल लाइट ये अंधेरा जब दिखाए तब ये भी कीपा है गुरु वैष्णव का अंधेरा देख ले ये अंधेरा है तब तो तब आप तेरे को पता चलेगा तो ये रोशनी है संसार में जब दुख मिलता है उसका बाद दो दस लाठी खाने का बाद जो हैरान हो जाते हैं हमारा बस का काम तब उसका अन्वेज अब हमारा सल्यूशन क्या है हमारा समाधान क्या है जीवस्व तत्व जिज्ञासा भागवत का कहना है और वेदांत सूत्र का भी एक ही कहना है वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्व का जो चार पाद है फोर पार्ट्स इसका पहला इस खंड का पहला श्लोक पहला पहला खंडोक का पहला उध्याय का पहला श्लोक क्या है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसका चर्चा कभी होगा जब ये जगत को नासवान देखने के बाद आपका हृदय में वैराग्य का स्पर्श हो जाए तो आपका अंदर में स्वयं एक क्वेश्चन पैदा हो जो चैतन्य महाप्रभु का स्वामी श्री सोनातन गोसाई जी ने रख दिया था कौन के के आमी कहने मोरे जारे तापोत्र यहाँ नहीं जानी कोई छे दैट हितय दे क्वेश्चन अभी आपका हृदय में क्वेश्चन पैदा हुआ अभी आपका आगे जाने का ग्रीन सिग्नल हो सकता है अभी आपका आया है बारी आया है क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच ब्रह्मांड भ्रमण करते करते जब संसार का खय हो जाता है तब ठाकुर जी ऐसा धक्का देते हैं वो धक्का देना भी कि तब वो सोचने बैठता है कि महाराज अब हमारा क्या कर्तव्य है अब हम क्या करें ऐसा तो अवस्था हुआ है हमारा निकालने का क्या रास्ता है तब वो वो ढूंढ धुन, वो ढूंढते हैं कैसे वो रास्ता हमारा ये दुख की सागर इससे निकालने का कोई रास्ता हमको दिखे तो चल पड़ते हैं ढूंढते हैं जब तक ये नहीं होते तब तक इसका परम मंगल का रास्ता खुलते नहीं यही जीवस्व तत्व जिज्ञासा जब तत्व जिज्ञासा हो जाए आप कौन हो हा मैं कौन हूं कहाँ से आया हूं मेरा स्वरूप का परिचय क्या है ये शरीर छूटने का पास मैं कहाँ जाऊं क्या करूं ये सब विषय का चर्चा दिल में प्रश्न आते रहे तो ये गुड सिंटोन ये अच्छा ये आना जरूरी है अगर नहीं आए तो कुछ नहीं है वो हल्ला गुल्ला कर रहा है क्लब में जैसा करता है ना सैटरडे क्लाब में संडे है बहुत मुश्किल श्रीमद भागवत जी में एक एक करके विचार करके दिखाया जो भगवान श्री कृष्ण कौन है इसका स्वरूप क्या भागवत का पहला जो श्लोक है वो विचार करके देखोगे उसमें आएगा सब धीरे धीरे अभी जो देव देवता का जो अर्चन करते हैं इनका अर्चन में आपका क्या सुविधा होगा कुछ तो सुविधा होगा नहीं लेकिन वो सुस्ता है सुविधा होगा देवता लोग जो आपको अर्चन लेने का बाद जो सुविधाएं देंगे उसका लिए जुम्मेबारी नहीं है देवता लोग बोलते तू देवता लोग का कहना है आप अगर वो मुसीबत में गिर जाओगे तो देवता लोग बोलेंगे तू तो मंगा था हम क्या करें तूने मंगा था हमारे पास से ये चीज हमने दे दिया उसका बाद मुसीबत आया तो हम क्या करें तू तो मंगा था है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं बोलते अगर कुछ मांगना भी है साक्षात जगह में मांगो उसी जगह में उसमें क्या होगा भगवान जी का वादा है जोगो खेमो बहम अहम हम जोग और खेम को स्वयं भयंक करते हैं इसका जुम्मेवार मेरा है जो आपका नहीं मिला है जो प्राप्ति का इच्छा आपका दिल में हो रहा है वह अगर उचित समझे हम ही मिला, मिला देंगे और उसका बाद उसको रक्षा करना और इसके द्वारा तुम्हारा जिंदगी में कोई खतरा हो नहीं हो जाए मुसीबतें खड़ा नहीं हो जाए इसको भी देखने के लिए कृष्ण भगवान है, है। जैसे बीकासुर का पसंग है बीकासुर बीकासुर भागवत में बीकासुर का पसंग आएगा बड़ा मजा मजादार प्रसंग है बीकासुर ने तपस्या किया बीकासुर ने तपस्या करते करते ऐसा तपस्या किया शंकर भगवान जी सामने आ गया जब शंकर भगवान नहीं आ रहा है जोग करते करते तो उन्होंने क्या किया शंकर भगवान जी को खींच के लाने के लिए अपना शरीर से मांस से काटकर अग्नि में आहुति दे रहा है फिर भी शंकर आ नहीं रहा तो अपना तरवाल उठाकर अपना गले को काटकर आग में फेंक देंगे ऐसा जब किया वो तपस्या इसका बारे में काल इतना हमने बोला शुरुआत में जो श्लोक बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट वो उस चर्चा कभी समय हो तो करेंगे क्रिया सक्तान धीक विकट तपस अधिक जमीन धीगस्तु ब्रह्म अहम बदन परिफुल्लान जरो मीनो ये बोला था कालनापुरसु तो इसका व्याख्या सुनो तो हैरान हो जाओ इतना आनंदमय व्याख्या तो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में ये जो भजन है उसमें उग्रो तपस्या का कोई स्थान नहीं है उग्रो तपस्या मत कर सिद्धांत तो प्रपा जी अक्सर बताते थे भागवत का सिद्धांतो नौ निर्विन्नो सक्तो भक्ति योग अश्व सिद्धि दो नाति ना सक्तो भक्ति योग अश्व सिद्धि दो सिद्धि दो मने सिद्धि देने वाला कैसे भजन नौ ना निर्विन्न नातिशक्तो किसी विषय में आपका घृणा नहीं है यहां क्यों माताजी आया हम ब्रह्मचारी है अरे कहाँ का ब्रह्मचारी हो तुम ये तो तुम्हारा कमी है उसमें दोष देखते हो ये बैरागु नहीं हुआ इसको सुनोगे गौरीय सिद्धांत जो पागल बन जाओ कभी चार संप्रदाय में दुनिया में जितना सारे आदमी प्रवचन करने ये गौरीय सिद्धांत हो महाप्रभु का फोपात का सिद्धांत तो, उसको खोपड़ी पर नहीं आएगा कभी इधर में नहीं बैठेगा हैं तो निर्विन्न हमको माताजियों से घिना हो गया ये भी एक वीक पॉइंट ये वीक पॉइंट है ये नहीं होना चाहिए तुम्हारा दर्शन को बदल दो बदलना है तुम्हारा दर्शन को तुम्हारा जो कमी है उसको पूरा करो तुम तो गलत बोल रहे हो ये सब चर्चा होगा भागवत कथा बोलते बोलते उस समय बात यह है प्रपा जी ने व्याख्या करते थे नो निर्विन्न किसी विषय में घीना हो गया ना हम अच्छा खपर नहीं पहनेंगे हम वो जो छाला छाला जानते हो छला बोरा में आलू आते थे बहुत सारे संत ऐसा नवद्व में जाओ तो अभी भी वो टाट बोलते हैं टाट उसको पहन के मेरे महाराज वस्त्र का क्या हुआ हुआ बस पहन लो किसी ने कैफिन कोफिन पहन के रहते हैं नंगा रहते हैं वृंदावन में बहुत देखे हैं नंगा पूरा तो ये जो वैराग्य है भगवान श्री कृष्ण ऐसा वैराग्यों का बारे में बताया नहीं बोलो नॉन निर्विन्न किसी विषय में आपका घिना है मतलब उसमें आपका वीक पॉइंट है घिना नहीं होना चाहिए है तो है उसमें मेरा क्या है नॉन निर्विन्न नक्तो किसी वस्तु में अत्यंत तो अशक्ति भी नहीं होना चाहिए ये दोनों ही खतरा का कारण जैसे सिल भक्ति बलो तीर्थ महाराज क्या सिलो किसका सामने महाराज का नाम भूल गया बनगो सिंह बन महाराज यह कौन है किसका सामने प्रवचन सुना तो महाराज जी ने प्रश्न रख दिया महाराज आज तो आज तो ऐसा प्रवचन सुना हमको समझ भी नहीं आया हमने सुना त्याग त्याग है भोग भी त्याग है गुरु जी बोलते ना आपका बोले त्याग त्याग है भोग भी त्याग है महाराज क्या भोग तो त्याग है त्याग क्या त्याग है <laughs> तब तो वो महाराज समझा ये तो लीला है महाराज तो नित्य पार्षद सब जानते हैं ऐसा हम लोगों के लिए बताया भले हमने प्रश्न रख दिया महाराज भूख तो तय है तय किया गया क्या बात है बोले महाराज ये दुनिया में किस किसी चीज आपका है ये तो भगवान का है तो इसको तय करने जाओ मतलब अभिमान अभिमान है हम इस ये वस्तु हमारा है इसको तय करेंगे वस्तु आपका है ही नहीं तो तय करोगे कहाँ से <laughs> ये बात है ये बात समझ जाए तो भक्ति में कभी झूठा बैराग हो जिसको बोले कपट वैरग्य हो कभी ना हो। बैराग्य को जरूर हो आपका कथा कीर्तन में बहुत लगन लग गया तो अपने आप, आप हमारा सामने सुंदर कपड़ पहन के आओ हम बोला भक्त राज बहुत अच्छा किया क्योंकि कथा में लगन लग गया बैराग तो जरूर आ गया उसका बाहर में दिखाने के लिए हमको पाठ में ऐसा सब पहनना पड़ता है उसमें क्या नुकसान है, है? पोपा जी बनो महाराज जी को बोला ब्रिटिश लोग बड़ा अहंकारी है ये लोगों का सामने प्रचार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कोट पैंट शू टाई हम भी बोलते हैं हमको कोट पैंट फरा दो हम राष्ट्रपति सब जगह हरिकता बोल के आएंगे फिर फेंके कॉपिंग फरने हमारा कोई डर नहीं है क्योंकि वो तो है सेवा के लिए हमको गौरांग महाप्र का सेवा के लिए करना है गुरु वैष्णव का आदेश इसमें तो हमारा अपना अगर विचार रहे तो हमारा गुरु अनगत तो नहीं है कुछ नहीं यही है बात तो ये जो प्रभा जी ने बताए हैं नॉन नौ नाति नातिशक्तो किसी वस्तु में आपका विरक्ति भाव घिना ये नहीं होना चाहिए गुरु वैष्णव विरक्ति है इसका मतलब ये है कृष्ण संबंध में कृष्ण संबंध के द्वारा सब वस्तु को संबंधित कर पाए और उसमें अपना भोगने का मैंने अपनी जो मैंने हम भोगी बन जाए ये नहीं विरक्ति जो शब्द व्यवहार किया है इसमें ये नहीं माधव बंदपुर के दुनिया का सब कुछ को घिना करे तो वो नहीं मतलब कृष्ण नहीं मिला ये जो जो वेदना है अंदर में इसके मारे बाहरी वस्तु में आस्वादन नहीं मिलता उसको खाने दो जैसा हम दिया किसका फांसी का ऑर्डर हो गया सुबह छः बजे उसको अगर अच्छा अच्छा खाना दो अच्छा लगेगा तो ठाकुर जी खो गया गौरकिशोर बाबाजी महाराज का प्रवचन हम बाद में मूल कथा जो शुरू होगा उसमें करेंगे गौरकिशोर बाबा का ये उदाहरण सुंदर अच्छा अच्छा खाना आपको दिया जाएगा कृष्ण नहीं है यह महसूस हुआ तो आपका अच्छा लगेगा किसी का बच्चा चला गया वो मैया का अच्छा खाने तो अच्छा लगे तो ये स्वयं बेरह जनता न तो ये जो गणपति देवता शंकर सारे पूजा का जो आप जो आप जो पूजा करते हो ये अपना मनमानी करते हो शंकर जी का पूजा माना नहीं है हम भी करते हैं डेली वो जो ऊपर में गया क्या करता था अर्चन का मानस पूजा चल रहा है हैं सारे गुरु जी का प्रतिष्ठित मंदिर में सब पूजा करना है धाम में जाना है सब की नहीं है अन्य तो अलग है अनिक तो ही जाएगा तो ये करना है साधो को को ये नियम है इसमें शंकर जी का भी अर्चन करना लेकिन कैसे करना चाहिए वैष्णवानम जथा शुभु शंकर भगवान को अलग ईश्वर कृष्ण एक अलग सा ईश्वर है अलग ईश्वर शंकर भी अलग है नहीं परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है और ये शंकर भगवान का ही जो कृपा अलग अलग मूर्ति धारण करके हमारा सामने आए शंकर भगवान का साथ हम अगर भक्ति मांगे तो उसमें दोष क्या है शंकर जी का कृपा के द्वारा ही तो जगत में ज़्यादातर आदमी का भक्ति मिला तमाम कौन सी पुराण आप खोलोगे कौन सी पुराण अष्टाद अष्टादश पूर, पुराण से लेकर उपपुराण पुराण संहिता कहा नहीं सब जगह खोलो हर जगह आपको मिलेगा जे ये क्या है शंकर उवाचा शंकर बोल रहे हैं सारे मंत्रों से लेकर सारे वो जगत गुरु है ना ब्रह्मांडों का गुरु है तो उसमें सारे शंकर जी भक्ति देने वाला बहुत सारे तमाम दुनिया का भक्ति मिल सकता है अगर शंकर का किपा मिल लेकिन शंकर का पास हट करोगे हट मतलब जीत करोगे हमको ये चाहिए जैसे विकासूर ने किया महाराज गर्दन काट कर फेंकना गया और शंकर आ गया अरे महाराज ये क्यों क्या कर रहे हो बोला हम तो अपने को खत्म कर देंगे बोले क्यों क्या चाहिए हम तो आ गया बोले आओ तो हमको किफा करना है अरे महाराज क्या कौन सी कृपा चाहिए बोले महाराज हम हम तपस्या किया हमको ऐसा करो जिसका सर पे हम हाथ रखेंगे वो मर जाएंगे बोले ये कौन सी भाई इतना तपस्या किया उसके बाद ये कहाँ से इसका बुद्धि खराब हो गया बोले असुरों का ऐसा ही होता है ऐसे चैतन्य चौरचा में महाप्रभु ने सिद्धांत तो दिए असुरप करे ताहे कि वा फॉल महाप्रभु जी असुर भी तप करता है उसका क्या है तप करने का बात की भक्ति मिलता है उसको हिरण नगर से तप तप किया है उसके बाद तो असुर उसूर, असुरपन वो तो और हजारों गुना बढ़ गया तो असुर भी तप करता है महापो बोलते है अरे तुम तप तो क्या दिखा रहे हो असुर भी तप करे उसमें क्या रिजल्ट है परिणति क्या है ये तपस्या तपस्या करके प्रभु के सामने हट किया शंकर भगवान के सामने हमको ये आशीर्वाद आप दो ये बर दो जिसका आश्य रथ हर सर पे हाथ रखेंगे मर जो शंकर बोले ये कौन सी बर है भाई ठीक है चलो ये दे नहीं तो फिर कटके फिर आगे चल ले जा। ओ, हो जाने का बाद शंकर भवन का ही सर पे हाथ देने के लिए गया बोलो क्या कहा है ये कैसा आफत आ गया भाई हमने बर दिया हमारा वहाँ पे पर यो हाथ रखना शुरू शंकर ने भागे यहां अरे महाराज भागना शुरू कर दिया हमको मार डालेगा तो भगवान ने बोटुक ब्राह्मण का बोटुक का रूप धारण करके सामने आ गया सामने आके बोले ए सकुन नंदन ए ऐसा कि, ये ऐसा परेशान क्यों है कि अभी फुर्सत नहीं अरे सुनो तो सही इतना सुंदर शरीर है तुम्हारा इसको दौड़ रहे हो उसका बोले महाराज क्या बताए खुल्ला खुल्ला बताए बताओ हम हम ब्राह्मण हैं हम, हम समाधान ब्राह्मण देवता है समाधान कर सकता है <laughs> बोले महाराज क्या बताएं हम तपस्या किया बर दिया अब हम उसका बर को टेस्ट करने जाता हो भाग रहा है पर तो तुम भी एक अकलमंदी हो ये जानते नहीं श्सन मसन में रहता है नासा करता है ऐसे ही नहीं उसको बोखा बनाने के लिए वो पागल है सब दुनिया जानते हो तुम नहीं जानते हो बेकार उसका पीछे दौड़ रहे है तुम्हारा सर अपना सर नहीं है क्या उसमें हतना कद देखो तुमने हाथ रख दिया बस सुर का ऐसा ही होता है तो इसके देवता लोग अर्चन करने से क्या होता है रिजल्ट ये हम भागवत कथा बोलते बोलते बाहरी सी जब दूसरा संप्रदाय का आदमी आए तो गौड़िया मठ का ये सब विचार सुने तो वो उसका दिल चेंज हो जाएगा गणपति देवता का क्या स्वरूप है पूजा करने से क्या होता है शंकर भागवत में सारे हैं विचार ऐ इसमें आपका पूरा दुनिया का अक्ल हो जाएगा कि कृष्ण भगवान छोड़कर और किसी को अर्चन करने का अगर अर्चन भी करो तो कृष्ण का दास दासी समझकर कर, कर। जैसे चैतन्य भागवत में महाप्रभु जितना सारे छोटे छोटे बेटी सब आए गंगा में पूजन करने क्या बोला महाप्रभु ऐ प्रभु, प्रभु कहे आमा पूजो आमी दी बो बोर ऐ क्या पूजन कर रहे हो गंगा फंगा क्या चक्कर आओ हमको पूजा करो ऐ नि तुम गाँव संबंध में मेरा बहुत भाई लगते हो ये लगते हमारा हमको ये सब मजा मत करो कभी वो जो फूल है तुलसी है उसको लेकर अपना चरण में दे दिया और जो जो लाया है फल खा लिया अरे मेरा सब खराब कर दिया अरे खराब किया कि ठीक किया वही तो ले लिया इसके लिए तो आए है तू लेकिन वो अरे खराब कर दिया सब आप दोबारा लाना पड़ेगा प्रभु तो बोले ऐ गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकौर प्रभु कहे आमा पूजा आमी दिवो बोर अरे क्या पूजा कर रहे हो गंगा दुर्गा सब दासी है दास दासी है हैं हमारा पूजा करो हम देंगे आपको सब बल अंतिम में पता चलाई तो ठीक ही बोल रहा है अंतम में पता चलाई तो ठीक ही बोल रहा है ये तो झूठा नहीं बोल रहा है तो ऐसा करके आदमियों को एक एक करके चुन चुन कर प्रमाण दे भागवत से अलग अलग शास्त्र से उसका दिल में बैठेगा जो महाराज ठीक बोल रहा है ऐसे कोई बनावटी बात नहीं है तो ये जो हमारा भागवत जी का प्रसंग चल रहा है इसमें इसका पहले जो इंट्रोडक्शन है इसको अगर समझ में आए तो किसका कथा सुन रहे हो किसका कीर्तन कर रहे हो ये अगर दिल में बैठ जाए उसका नाम रूप गुण तो इसका जो प्रभाव है ये कई हजारों गुना बढ़ जाएगा दिल में हमने श्लोक शुरू कर दिया उसको टाच करके आज खत्म करेंगे थोड़ा भी दूसरा आप लोगों सेवा है वहाँ श्लोक कौन सी श्लोक देके शुरू किए थे संसार दुख जलद पति तस्व कामह क्रोधादी न क्रम करई कवलिखित दुर्वासना निगरित निराशयश्चन् चंद ममो देही पदावलम इस श्लोक दे के शुरू किया था ये प्रबोधानंद सरस्वती का सुंदर श्लोक महाराज हम ये संसार समुन्द्र में गिर गए हैं और यहाँ जितना क्रोधादी नौकरो मकर नौकरो मत कुर कुम्ही आ रहा है हमको खाने के लिए हांगर शार्क अंग्रेजी में सार्क बोलते शार्क जान दो हांगर हांगर जान दो दांत रहता है ऐसा नहाने के लिए समुन्द्र में आप जाओगे तो काट के आपको ले जाएगा हाँ उसको आप मगर माछ ये सब हांगर कुम्र सारे हमको घेर लिया है तीमी माँ वेल होल सारे घेर लिया हमारा हम कहाँ जाए हमको तो खाने आता है देखो समुंदर में ऐसा होता है छोटे छोटे मछली है डर के हमारे भागते हैं क्यों ये बड़े मछली उसको निकल हैं निकल जाते, जाते हैं सब और तिमी जो है तिमी तो बड़े बड़े माछ को ऐसा खा लेते हैं हाँ किया उसका पानी का जो उसको जो, जो उसका जो खींच खींचतान है साड़ी आ जाता है और तिमी माच को भी निगलने वाला है तिमिंगिल तिमी मच को भी जैसे ऐसा छोटा मछ तिमी मच को तिमी माच कितना लंबा होता है हाफ किलोमीटर भी हो सकता है वो तिमिंग तिमिंग जो है तिमी माच उससे कम होता है तिमी माच पकड़ा गया था एक कौन सी समुद्र में कुछ दिन पहले एक साल दो साल पहले दीघा में क्या क्या, क्या हमको पता नहीं भूल गया हम तो न्यूज नहीं पढ़ते एक आदमी सब चर्चा कर रहा था तिमी पकड़ गया बहुत लंबा वहाँ से यहाँ ब एकदम बड़ा लंबा और तिमिंग जो है वो तिमी को ऐसा खा लेगा तिमी माँ हाँ कर तिमी आ जा जाएगा और तिमी एक तिमी जगह ना खाए तो उसका पेट कैसे पूर्ति होगा <laughs> और तिमिंग गिल और अर्था तिमिंग तिमिंग माच को जो खाते हैं उसको भी निकलने वाला समुन्दर में है तो समझो महाराज क्या क्या चक्कर है समुन्दर में ये सब खाने वाला है इतना बड़ा है एक एक जहाज को ऐसा करे तो वो जहाज का गया हो गया जहाज और नहीं रहेगा इतना बड़ा बड़ा तो ये सब संसार समुन्दर में ये सब चीजों के साथ तुलना किया गया क्रोध आदि नौकरों मकरी काम क्रोध लोभ मोह मदोम आश्चर्य सब घेर के रखे हैं, इतना परिश्रम कर रहा है कि हमको तनिक भर हमारा जो भगवत चिंतन में बैठे गुरु वैष्णव का चिंतन में बैठे इसका फुर्सत नहीं दे रहा है क्यों पूरा बेचैनी हृदय में भरपूर है अब इस अवस्था में चैतन्य महाप्र के सामने प्रबोधानंद सरस्वतीपाद पाद जो कामवन में अंतिम समय तक भजन के शरीर छे क्या रसोमय सृष्टि इनके सृष्टि का आगे ओह महाराज वृंदावन में एक एक पहुंचा हुआ सन्त ंद सरस्वती पाद का जो रचना उसमें रस टपकते हैं हम लोग तो दिन भर आस्वादन करते तो ये बोलते हैं ये तो ठाकुर जी को ऐसे ही बोला हम तो मारा गया ठाकुर जी आप कृपा करके हमको उद्धार चैतन्य छ मम देही पदावलंबनम हे चैतन्य महाप्रभु आप थोड़ा आपका चरण का अवलंबन दे दो नहीं तो हम गया हम तो जियेंगे नहीं चैतन्य चौत चैतन्य महाप्र का चरण का अवलंबन ये कौन होता है यह गुरुवैष्णव भी होता है चैतन्य महापुर डायरेक्ट आपका पास आएगा नहीं नियम नहीं है गुरु वैष्णव का माध्यम से द्वारा आपका ऊपर किपा बरसा करेगा तो अकाम सर्व काम भा मोक्ष काम उतारुधि तिब्रेन भक्ति योगे नजेत पुरुषम परम बांछाक के पासिंदता पावन भयो नमो तो काल जो बात उठाया था एक बात उठाया था बुद्धिमानों में कौन वास्तव बुद्धिमान है उसका व्याख्या भी काल आज अगर हो सके तो कर देंगे शाम को हैं ऐसा बुद्धिमसा बुद्धि मनीषा च मनीषीनम यत्यम अन मर्ते न अपन थी ये वास्तव बुद्धिमान इसका व्याख्या करेंगे बांचछाक से कि पास पतिता नवश्भ्यो नम